no show talk bin baati bin tel number 11 तुम्हारे देश से तुम्हारे लिए क्या लाभ है पक्षी ने कहा लाना कुछ नहीं केवल हिंदुस्तान के किसी जंगल में जाना और वहां के आधार पंडितों से मेरी कैद का हार सुना देना सौदागर ने वही किया लेकिन जैसे ही वो बोला कि एक जंगली पक्षी मूर्छित होकर जमीन पर आ गया सौदागर ने सोचा कि मेरे कारण यह पक्षी मर गया जब वो देश लौटा तब उसके पक्षी ने अपने देश की खबर उससे पूछी सौदागर ने कहा खबर बुरी है तुम्हारा एक रिश्तेदार पक्षी तुम्हारा हाल सुनकर मेरे पांव पर गिरकर मर गया यह सुनते ही सौदागर का पक्षी मूर्छित हो गया और पिंजरे के पेटी में दौड़क गिर गया सौदागर ने सोचा कुटुंब की मृत्यु की खबर से यह भी मर गया और उसने उसे पिंजरे से निकाल दी तुरंत ही वो पक्षी जीव उठा और स्वतंत्र आकाश में पूरी है कृपया इस कहानी का मृत्यु हुई जीवन को पाने का द्वार है और जो मरने को राजी है वही मुक्त हो सकता है जिसकी तैयारी है मिटने की उसे स्वतंत्रता का आकाश मिल जाएगा इससे कम में सौदा नहीं होगा और इससे कम में जो सौदा करना चाहता है वो धोखे में पड़ेगा वो धोखा अपने को ही दे रहा है परमात्मा को पाना हो और परमात्मा यानी मुक्ति परमात्मा यानी मोक्ष परमात्मा यानी परम स्वतंत्रता तो तुम बचे हुए उसे ना पा सकोगे तुम खो जाओ तो ही वो मिलेगा तुम मिट जाओ तो ही वो महामिलन घट सकता है यही है राज इस छोटी सी कहानी का सुफियों ने इसका बड़ा प्रयोग किया बड़ी गहरी सूखियों की पकड़ और जीवन के परम बहस की कुंजिया उन्होंने छोटी छोटी कहानियों में रख शास्त्र जहां चूक जाते हैं वहां कहानियां नहीं छूटती बड़े बड़े सिद्धांतों के तीर लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते छोटी छोटी कहानियां हृदय में छिप जाती इस कहानी को हम समझने की कोशिश करें यह कहानी मनुष्य की परतंत्रता और मनुष्य की स्वतंत्रता की कहानी है इसके एक एक चरण को खोल ले जैसे कोई प्याज की परतों को उघाड़ता है ऐसे हम इस कहानी को उखाड़े ख्याल किया होगा प्याज की परतों को कोई उगाड़ता ही जाए तो आखिर में शून्य हाथ आता है एक परत उघड़ती दूसरी परत आ जाती दूसरी परत उघड़ती तीसरी परत आती लेकिन अगर कोई उगाड़ता ही जाए तो अंत में शून्य हाथ लगता है वही शून्य महामोख मुक्ति है महामोक्ष इस कहानी की भी एक, एक परथम उघाड़े ताकि इसके भीतर छिपा हुआ शून्य हमारे हाथ में लग जाए उस शून्य को इस कहानी में आकाश कहा है और उस शून्य में उड़ जाने की स्थिति को मुक्ति स्वतंत्रता कहा है कहानी का पहला चरण एक पक्षी बंदी अपने देश से बाहर विदेश में ऐसा ही मनुष्य है हम जहां भी हैं विदेश में हैं यह हमारा घर नहीं जहां हम ठहरे हैं वो धर्मशाला हो सकती है अतिथिग्रह हो सकता है वहां हम मित्रों के बीच हों या शत्रुओं के बीच हों वहां हमारा स्वागत हो रहा हो या जबरदस्ती हम टिके हों एक बोझ की तरह लेकिन ये घर हमारा नहीं हम प्रदेश में और इसीलिए हम बेचे और जब तक घर न मिल जाए पुनः तब तक बेचैनी जारी रहेगी घर की खोज ही धर्म अमेरिका का एक बहुत विचारशील व्यक्ति हुआ वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया था विचारशील लोग मुश्किल से ही कभी ऐसे पदों पर पहुंच पाते कभी कभी लेकिन दुर्घटना घट जाती कुलिज अपनी आदत के अनुसार रोज व्हाइट हाउस के आसपास जो कि प्रेसिडेंट का भवन घूमने निकलता था एक दिन एक अजनबी उसे रास्ते पर सुबह सुबह मिला वो अजनबी नहीं पहचान पाया कि ये आदमी कूलिच है जो इस समय राष्ट्रपति और न ही वो अजनबी पहचान पाया सुबह के दुंगल्के में कि पास में जो खड़ा हुआ विशाल भवन है ये राष्ट्रपति का निवास है व्हाइट हाउस उसने चलते चलते पूछा कि आप कौन है ने कहा यह तो मुझे भी पता नहीं इसी की तलाश में चल रहा हूं अभी उत्तर पाया नहीं अजनबी ने सोचा होगा झटकी मालूम होता है छुटकारा पाने के लिए उसने पूछा और ये जो सफेद मकान है ये जो बड़ा मकान है यहां कौन रहता है तो कुल झांसा उसने कहा यहां कोई रहता नहीं बस लोग आते हैं और जाते हैं पीपल कम एंड गो नो बट लिवस जहां हम हैं वहां लोग आते हैं और जाते हैं रहता वहां कोई भी नहीं ये घर नहीं ये पड़ाव है ये मंजिल नहीं क्षण को हम विश्राम करने रुके हो तो ठीक और अगर हमने ये समझ लिया हो कि ये घर है तो हम भटक गए झाड़ के नीचे कोई यात्री रुक गया हो छाया में थोड़ी देर यात्रा के कष्ट से बचने को समझ में आता है लेकिन छाया में रम जाए और भूल ही जाए कि किस तरफ चला था क्या खोजने चला था वहीं घर बना ले तो भटक गया संसार एक पड़ाव है और पड़ाव पर कभी शांति नहीं हो सकती थोड़ी देर विश्राम हो सकता है लेकिन आनंद नहीं हो सकता और विश्राम का तो इतना ही अर्थ है कि फिर हम श्रम करने को तैयार हुए फिर यात्रा के लिए पैर तैयार है विश्राम का और कोई अर्थ नहीं है विश्राम तो बीच की एक कड़ी है वो कोई लक्ष्य नहीं वो कोई सिद्धि नहीं कोई बड़ी यात्रा चल रही है और उस बड़ी यात्रा में हम अपने घर से भटक गए और जहां भी अपने को पाते हैं बेघर पाते हैं पक्षी बंद है विदेश में जहां उसका अपना कोई भी नहीं वो अकेला है यहां तुम्हारा कौन अपना है यहां तुम भी अकेले हो लेकिन पक्षी इतना चालाक ना था जितने चालाक तुम पक्षी सीधा साधा था तुम चालाक हो जहां तुम्हारा कोई भी नहीं है वहां भी तुमने नाते रिश्ते बना लिए जहां घर नहीं है धर्मशाला को तुमने घर समझ लिया और जहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है वहां तुमने नाते रिश्ते बना लिए तुमने इंजाम ऐसा कर लिया है कि जैसे तुम अपने घर में ही हो यह कोई पड़ाव नहीं तुम अपनों के ही बीच हो तुम किसी विदेश में नहीं क्या है हमारे नाते रिश्ते और हमारे संबंध जीसस ने बड़े कठोर वचन का प्रयोग किया उस कठोर वचन के कारण जीसस की बड़ी आलोचना की गई बटन रसल ने जीसस की आलोचना में उसका बहुत प्रयोग किया है और कोई भी ऊपर से देखेगा तो लगता है कि रसल ठीक है जीसस गलत कहानी है कि जीसस एक भीड़ में गिरे एक बाजार में खड़े और एक आदमी ने भीड़ के भीतर कहा कि जीसस भीड़ के बाहर तुम्हारी मां तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही है जिसने कहा कौन किसकी मां कौन किसका पिता है उस स्त्री को कहो टेल दैट वुमेन नो बडी इज माई मदर नो बडी इज माई फादर उस स्त्री को उस औरत को कहो न मेरी कोई मां है न मेरा कोई पिता ये शब्द जरा कठोर मालूम पड़ते जीसस के ओठों पर तो और भी असंगत मालूम पड़ते हैं क्योंकि जो कहता है प्रेम ही परमात्मा है और जिसने प्रेम को साथ समझा है और जिसने सेवा को आधार बनाया धर्म का जिसके धर्म की, की सारी की सारी कीनिया विनम्रता पर खड़ी ये कहता है कि इस औरत को कह दो कौन मेरी मां कौन मेरा पिता है और तुमसे मैं कहता हूं भीड़ से जीसस ने कहा कि जब तक तुम अपनी मां के खिलाफ न हो जाओ और अपने पिता के दुश्मन में हो जाओ तब तक तुम मेरे नहीं हो सकते शब्दों में जो भटक जाए वो रसल से राजी हो जाएंगे रसल का तर्क सीधा साफ है कि आदमी दुष्ट प्रकृति का है जो अपनी मां को कह रहा है इस औरत को और इसकी प्रेम की बातें सब बातें इसकी विनम्रता अहंकार का ही एक रूप मालूम पड़ती है जो शब्दों में खो जाएगा वो ऐसा ही समझेगा लेकिन जीसस कठोर तो नहीं हो सकता जीसस किसी प्रयोजन से ये कह रहे हैं जीसस का प्रयोजन यह है कि वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम यहां अजनबी हो और तुम्हारा यहां अपना कोई भी नहीं न तुम्हारी माँ माँ है न पिता पिता है और अगर तुम किसी स्त्री से पैदा हुए हो तो ये सिर्फ संयोग है इसको तुम संबंध मत समझो ये सिर्फ संयोग है तुम किसी और स्त्री से पैदा हो सकते थे न तुमने इस स्त्री को मां की तरह चुना न इस स्त्री ने तुम्हें बेटे की तरह चुना ये सिर्फ एक दुर्घटना ना तो इस स्त्री को पता था कि तुम बेटे की तरह आ रहे हो ना तुम्हें पता है कि तुम इस स्त्री को मां बना रहे हो अंधेरे में जैसे दो आदमी मिल जाएं और टकरा जाएं, रास्ते पर प्रकाश ना हो और कोई साथी हो ले, थोड़ी देर यात्रा साथ चले बस ऐसी ही यात्रा है सब अंधेरे में सब संयोग है कौन तुम्हारा मित्र किसको तुम अपना मित्र कहते हो क्योंकि सभी अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं जिसको तुम मित्र कहते हो वो भी अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़ा है और तुम भी अपने स्वार्थ के लिए उससे जुड़े हो अगर मित्र वक्त पर काम ना आए तो तुम मित्रता था तोड़ दो बुद्धिमान तो लोग कहते हैं मित्र तो वही जो वक्त पर काम आए लेकिन क्यों वक्त पर काम आने का मतलब है कि जब मेरे स्वार्थ की जरूरत हो तब वो सेवा करे लेकिन दूसरा भी यही सोचता है कि जब तुम वक्त पे काम आओ तब मित्र हो लेकिन तुम काम में लाना चाहते हो दूसरे को ये कैसी मित्रता है तुम दूसरे का शोषण करना चाहते हो कैसा संबंध है सब संबंध स्वार्थ के पिता बेटे के कंधे पर हाथ रखे बेटा पिता के चरणों में झुका सब संबंध स्वार्थ के और जहां स्वार्थ महत्वपूर्ण तो हो वहां संबंध कैसे लेकिन मन चाहता है अकेले होने में डर पाता है इसलिए मन चाहता है कि कोई संगी साथी है संगी साथी हमारे मन की कल्पना है क्योंकि अकेले होने में हम भयभीत हो जाएंगे सबसे बड़ा भय है अकेला हो जाना कि मैं बिल्कुल अकेला हूं तो हम विवाह करते हैं किसी स्त्री को पत्नी कहते हैं किसी पुरुष को पति कहते हैं किसी को मित्र बनाते हैं थोड़ा सा एक आसपास संसार खड़ा करते हैं उस संसार में हमें लगता है कि अपने लोग ये अपना घर है लेकिन जो भी थोड़ा सा जागेगा वो पाएगा कि संसार में बेघरबार होना नियति यहां घर धोखा है हम यहां बेघर हैं बुद्ध अपने भिक्षुओं को अनेक नाम दिए हैं उनमें एक नाम है अग्रही जिसका कोई घर नहीं इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी घर में किसी छप्पर के नीचे न रुकेगा वो तो बुद्ध को भी कभी वर्षा होती तो छप्पर के नीचे रुकना पड़ता है कभी धूप होती तो छप्पर के नीचे सोना पड़ता है मतलब यह है कि जिसका ये बोध टूट गया ये भ्रांति जिसकी मिट गई कि संसार में मेरा कोई घर पड़ाव है सराय है लोग आते हैं और जाते हैं लेकिन यहां कोई ठहरता नहीं तुम नहीं थे तब बहुत लोग यहाँ थे तुम नहीं होगे बहुत लोग यहाँ रहेंगे ये भीड़ चलती ही रहती है, बाजार भरा ही रहता है तुम हटे नहीं कि कोई दूसरा तुम्हारी जगह तुम्हारी जगह को भर देता है तुम गए नहीं कि कोई दूसरा तुम्हारे घर को अपना घर समझ लेता है एक सम्राट हुआ इब्राहिम फिर पीछे वो फकीर हो गया कीमती फकीर हो गया बड़े सूफियों में उसका नाम है रात सोया था तो उसे लगा कि ऊपर छप्पर पर कोई चल रहा है उसने चिल्ला के पूछा कि कौन ना समझ कौन है चोर लुटेरा छप्पर पे क्या कर रहे आदमी ने कहा कि तुम्हारे छप्पर से मुझे कुछ लेना देना नहीं मेरा ऊंट खो गया मैं उसको खोच रहा हूं महल के छप्पर पे कहीं ऊंट खोते इब्राहिम ने समझा कि आदमी पागल है लेकिन फिर भी उस आदमी की आवाज में कुछ बल था और जब तुमने कहा कि सो जाओ तुम्हारे छप्पर से मुझे कुछ लेना देना नहीं मैं अपना ऊंट खोज रहा हूं तो उसकी आवाज में कुछ बात ही और थी वो आवाज भीतर तक चली गई और रात भर इब्राहिम सो सोना सका और सोचता रहा यह आदमी पागल है या इसका कोई प्रयोजन सुबह उसने गांव में आदमी भेजे उस आदमी को खोजो जिसने रात छप्पर पर ऊंट खोज रहा था उससे मैं मिलना चाहता हूं लेकिन उसको खोजना मुश्किल था उसका कोई नाम पता नहीं लेकिन दोपहर तो में जब दरबार भरा था इब्राहिम सिंहासन पे बैठा था तब उसके पहरेदार आए और उन्होंने कहा कि एक आदमी बड़ा उपद्रव मचा रहा है और बड़ा बलशाली आदमी है, उसकी आंखों में झांक नहीं सकते और वो जब कड़क के कुछ कहता है तो छाती धक धक आ जाती है वो हिम्मत पर पहरेदार थे और वो डरा देता है इब्राहिम ने पूछा वो कहता क्या है पहरेदार ने कहा कि वो कहता है धर्मशाला में मुझे कुछ दिन रुकना और हमने उसको समझाया कि राजा का महल है कोई धर्मशाला नहीं ये उसका निवास है ये कोई सराय नहीं सराय बाजार में है तुम वहां जाकर रुक जाओ तो वो कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूं जो इसको अपना निवास समझता है इब्राहिम ने कहा उसको छोड़ो मत उसे जल्दी भीतर लाओ ये वही आदमी होना चाहिए जो रात छप्पर पे ऊंट खोज रहा था वो आदमी भीतर लाया गया इब्राहिम ने कहा कि क्या बदतमीजी तुम मेरे निवास को सराए कहते हो उस आदमी ने कहा बदतमी तुम्हारी है क्योंकि पहले भी मैं आया था तब एक दूसरा आदमी यही बदतमी कर रहा था तुम नहीं थे तब इस सिंहासन पर एक दूसरा आदमी ये कहता था ये मेरा मकान उसके पहले भी मैं आया था तब मैंने एक तीसरे आदमी को पाया था और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं मैं जब दोबारा आऊंगा तुम यहां नहीं पाए जाओगे कोई और दावा करेगा मैं किसकी मांगू इब्राहिम ने कहा कि वो मेरे पिता थे और जब तुम उसके पहले आए वो मेरे पिता में थे फकीर पूछने लगा कि अब वो कहां है जिनका ये निवास था ये घर तो यहां का यहां है वो कहां है इब्राहिम ने कहा वो तो जा चुके लेकिन तब उसकी हिम्मत टूट गई उस फकीर ने कहा यहां लोग आते हैं जाते हैं ठहरते हैं इसको निवास क्यों कहते हो मैं सराय में कुछ दिन रुकना चाहता हूं इब्राहिम बड़ी हिम्मत का आदमी रहा होगा उठा और उसने कहा कि अगर ये सराए हैं तो तुम यहां रुको मैं यहां से जाता हूं बात तुम्हारी ठीक लगती मेरा भी घर ना रहा है अब मैं घर की तलाश करूंगा और जब तक घर न मिल जाए तब तक लौटने का कोई उपाय नहीं इब्राहिम बड़ा फकीर हो गया सिद्ध हुआ है उसने घर अपना पा लिया एक लेकिन वो घर यहां नहीं है जहां तुम्हारी आंखें तलाशती हैं वो घर वहां नहीं जहां तुम्हारी आंखें मुड़ती ही नहीं ये तो परदेश है जहां तुम देख रहे हो सुन रहे हो लेकिन जहां से तुम देख रहे हो जहां से तुम सुन रहे हो वहीं तुम्हारा स्वदेश वो पक्षी परदेश में था और जब भी कोई परदेश में होगा तो परतंत्र होगा स्वदेश में न हो तो स्वतंत्र कैसे हो सकते हो जब तुम स्वयं में नहीं हो तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ हो सकता है जब तुम विदेशियों से घिरे हो विजाति से घिरे हो तब तुम गुलाम रहोगे अपने ही घर में आदमी निश्चिंत हो गए मुक्त हो सकता है उस घर में जहां से न तो आना होता न जाना होता जहां तुम सदा ही रहे हो जहां तुम सदा ही रहोगे जो शाश्वत है जो सनातन है जो अनाति और आनंद तुम उस पक्षी की हालत में हो वो पक्षी तुम्हारा प्रतिनिधि है। पक्षी का मालिक जा रहा था पक्षी के देश को उस पक्षी ने पूछा उसने कि कुछ तुम्हारे सगे संबंधियों को कोई खबर देनी हो तुम्हारे मित्र परिजनों को कोई संदेशा पहुंचाना हो कोई चिट्ठी पाती तो कह दो मैं जा रहा हूं यहां दूसरी बात समझ लें मालिक ही जा सकता है परतंत्र कहां जाए कैसे खोजे मालिक ही खोज सकता है इसलिए हिंदुओं ने खोजियों को स्वामी कहा है स्वामी का अर्थ मालिक सन्यासी को स्वामी का नाम दिया है, जिसकी कम से कम इतनी मालकियत तो है कि वो खोज पर जाएगा तुम्हारी इतनी भी मालकियत नहीं कि तुम खोज पर लो, तुम तो पिंजड़े में बंद हो तुम तो किसी से कहोगे कि तुम जा रहे हो तो कुछ खबर ले जाना या कुछ खबर ले आना तुम खुद नहीं जा सकते तुम्हारे पंख तो बंद हो गए इसलिए तुम्हें गुरुओं के पास जाना पड़ता किसी मालिक को खोजना पड़ता है जो स्वदेश की खबर दे कि बिना गुरु के तुम्हारा काम न चल सके ये पक्षी तो पिंजरे में बंद ही रह जाता, लेकिन मालिक इसका जा रहा था तो मालिक जा सकता है जब तक तुम किसी अर्थों में मालिक नहीं बनते न जा सकोगे। इसलिए साधना का पहला सूत्र है थोड़ी मालिक तो करना मालिकित का मतलब यह है कि तुम्हारा मन तुम्हें न चलाए, तुम मन की छाया बन के न डोलो परम तुम मन के मालिक हो जाओ मन तुम्हारे पीछे चले जब तुम मन से कहो शांत हो जाओ तो मन शांत हो जाए जब तुम मन से कहो विचार करो तो मन विचार करे जब तुम कहो निर्विचार हो जाओ तो मन तत्ण निर्विचार हो जाए मन तुम्हारी आज्ञा माने तो तुम मालिक इसलिए ध्यान साधना का पहला सूत्र है क्योंकि ध्यान से धीरे धीरे तुम्हारी माल के तो भरेगी अन्यथा तुम पिंजरे में ही बंद रहोगे मन तुम्हारा पिंजरा है और तुम भूल ही गए हो मन की मानते मानते तुम बिल्कुल ही भूल गए हो कि तुम मालिक हो और तुम आदेश दे सकते हो और मन उसे मानेगा एक जिन फकीर लिंची बोल रहा था एक सिद्धि आदमी एक उपद्रवी आदमी बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुमने लोगों को भरना रखा है, तुमने लोगों को मालूम होता है सम्मोहित कर लिया हेप्नोटाइज कर लिया ये तुम्हारे शिष्युम चारों तरफ से घेरे तुम जो भी कहते हो ये वही करते कोई मुझे मनवाए तुम मुझे आज्ञा देकर देखो तब मैं समझू कि तुम गुरु लिंजी ने मैं जरा कम सुनता हूं तुम इधर आओ वह आदमी आगे आया वह के बाएं खड़ा हो गया लिंच ने कहा, बाया काम तो मेरा बिल्कुल बेकार तुम दाएं आओ वो आदमी दाएं आया उसने कहा कि भूल हो गई ने कहा, दाया खराब है बाया तो बिल्कुल ठीक तुम बाएं आओ वह आदमी बाएं आया लिंचने का बैठो क्योंकि खड़े खड़े क्या बात होगी वह तो आदमी बैठा लिंचने का मैं अपना व्याख्यान शुरू करूंग यह आदमी बड़ा आज्ञाकारी जो भी मैं कहता हूं ये करता है तू तो बिल्कुल अनुयायी होने के योग है का तू तो परम शिष्य हो जाए तुम मन को जब तक बाएं ना बिठा सको दाएं ना हटा सको तब तक, तक तुम मालिक नहीं हो सकते और मन बड़ा जिद्दी है सच तो यह है कि तुम जो भी मन से कहो उससे उल्टा मन तत्म करके दिखलाता क्योंकि मन की मालकियत खोती है अगर तुम्हारी मान ले तुम कहो बैठो तो मन खड़ा हो जाता ताकि तुम्हें साफ हो जाए ये भूत दोबारा मत करना ले तुम मना पाओगे मैं मानने वाला नहीं ये बहुत पुरानी आदत हो गई है जैसे किसी गुलाम को मालिक धीरे धीरे धीरे धीरे भूल ही गया हो कि वो गुलाम और मोर से इतना भर गया हो कि गुलाम जो कहता है मालिक मानने लगा हो और अब गुलाम को समझाना मुश्किल हो अनेक जन्मों में तुमने गुलाम को मालिक बन जाने दिया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एक दफा ठीक से आवाज दोगे अगर तुमने पूरे कारणों से आवाज दी गुलाम वहीं के वहींटक के खड़ा हो जाए क्योंकि आखिर गुलाम गुलाम तुम मालिक हो मालिक खोई नहीं जा सकती आदतवश तुम भूल सकते हो लेकिन मालिक जाएगा गुलाम कहां जाएगा गुलाम की कोई यात्रा नहीं मालिक जा रहा था स्वदेश पक्षी के तो उस मालिक ने पूछा कि कोई खबर कोई संदेश तो नहीं ले जाना तेरे संबंधियों के लिए निश्चित संबंधी स्वदेश में ही हो सकते यहां तो संबंध नाम मात्र को है यहां तो संबंध झूठे हैं जो तुम्हारा मित्र है आज कल शत्रु हो सकता है पश्चिम के चाणक्य मेख्यविली ने एक किताब लिखी है दी प्रिंस उसमें उसने राजकुमारों और सम्राटों को जो सलाहें दी है, उसमें एक सलाह यह भी है कि तुम अपने मित्र को वो मत कहना जो तुम अपने शत्रु को नहीं कहना चाहते क्योंकि जो आज मित्र कल शत्रु हो सकता और तुम अपने शत्रु के संबंध में भी वो बात मत कहना जो तुम अपने मित्र के संबंध में न कहना चाहोगे क्योंकि जो आज शत्रु है कल मित्र हो सकता है इस संसार में नाते रिश्ते ऐसे बदल रहे हैं जैसे हवा में कपते हुए ड्रग्स के पत्ते कब दिशा बदल लेते हैं हवा पर निर्भर खुद की कोई दिशा नहीं जो आज पत्नी है कल तलाक दे सकती है शत्रु हो सकती है जो आज बेटा है कल हत्या कर सकता हत्यारा हो सकता है। यहां कौन तुम्हारा है परदेश में कोई किसी का हो भी नहीं सकता यहां सभी संबंध छाया जैसे है जिसे दो आदमी खड़े हो और उन दोनों की छायाएं मिल रही हों वो कोई संबंध है? वो आदमी हटे कि छायाएं हट जाएंगी छायाओं का कोई मिलन थोड़ी होता है प्लेटो ने यूनान के बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि जगत छाया की तरह असली जगत कहीं और ये जगत प्रतिबिंब जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा है तो पानी में प्रतिबिंब बनता है ऐसे इस जगत में प्रतिबिंब बन रहे हैं वो प्रतिबिंब आपस में मिलते भी हैं, लेकिन उनका मिलना वास्तविक नहीं क्योंकि वे छाया ऊपर इस जगत के विपरीत कोई और जगत भी है उस जगत में ही मिलन होता इस जगत में तो नाम मात्र का खेल है यहां तो लोग खेल खेल रहे हैं यहां तो दोस्ती एक खेल का नाम है दुश्मनी दूसरे खेल का नाम है और यहां बदलने में क्षण नहीं लगता यहां सभी चीजें परिवर्तनशील है, है कहा है कि एक चीज को छोड़कर सभी चीजें बदलती वो एक चीज परिवर्तन वो भर नहीं बदलता बाकी सब बदल जाता पर उसके न बदलने का क्या मतलब परिवर्तन सिर्फ थिर मालूम होता है बाकी सब चीजें अथिर हैं मालिक ने पूछा कि जा रहा हूं तेरे देश कोई खबर तो नहीं ले जानी पक्षी निश्चित बुद्धिमान रहा होगा उसने खबर नहीं भेजी उसने कहा बजाय खबर ले जाने के सिर्फ मेरी दशा वहां बता दे तुमसे अगर कोई कहे कि जा रहा हूं मैं तुम्हारे देश कोई खबर ले जानी है तुम लंबी चिट्ठी लिख के रख दो उसमें बड़ी सार की बात थी। और क्या खबर है इतनी ही खबर है कि यहाँ कारग्रह में बंद हूं पिंजड़े से गिरा हूं खुला आकाश छिन गया पंख व्यर्थ हुए जा रहे हैं उड़ना भूलता जा रहा हूं जिंदगी एक दुख और बोझ इतनी खबर वहां दे देना चले जाना जंगल में और जहां मेरे मित्र परिचित हैं जहां मेरे सगे संबंधी हैं जोर से चिल्ला के कह देना कि ऐसी ऐसी घटना घटी तुम्हारा साथी बंद है विदेश पक्षी ने बड़ी होशियारी की यह खबर उसने भेजी कि शायद कोई पक्षी जानता हो स्वतंत्र होने का राज, शायद किसी को तरकीब पता हो शायद कोई पहले परतंत्र रह चुका हो और देश वापस लौट गया हो शायद कोई इस मुसीबत से गुजर चुका हो और उसके हाथ में कुंजी हो शायद कोई गुरु मिल जाए गुरु का इतना ही अर्थ है जो कभी परतंत्र था और अब स्वतंत्र तुम जहां हो जो कभी वहीं खड़ा था और अब वहां नहीं जो छायाओं के जगत से वास्तविकता के जगत में पहुंच गया जिसकी सराएं हट गई और जिसका घर आ गया लेकिन वही तुम्हारा गुरु हो सकता है एक बहुत मजे की बात है परमात्मा सीधा तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता क्योंकि उसने कभी कोई परतंत्रता नहीं जाने इसलिए स्वतंत्रता की कुंजियां तुम्हें उसके पास न मिलेंगी परमात्मा तुम्हें मिल भी जाए और तुम उससे पूछो भी तो वो तुम्हारी स्थिति न समझ सकेगा तुम उससे कितना ही कहो मैं परतंत्र हूं बड़ी मुसीबत में हूं कोई तरकीब बताओ परमात्मा तुम्हें कोई तरकीब ना बता सकेगा क्योंकि परमात्मा किसी सराय में कभी ठहरा नहीं वो घर में ही है इसलिए एक धारणा सभी धर्मों ने पैदा की परमात्मा खुद जवाब नहीं दे सकता तो परमात्मा का बेटा जीसस पैदा होता है ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन जीसस के पैदा होने का अर्थ पहले जीसस मनुष्य बनते पहले वो परतनता से गुजरते हैं पिंजड़े में कैद होते तभी स्वतंत्रता खोजी जा सकती है हिंदुओं की अवतार की धारणा परमात्मा सीधा उत्तर क्यों नहीं देता क्या जरूरत है राम कृष्ण की आत्मा से सीधा सवाल क्यों नहीं आता जैन कहते हैं तीर्थंकर से सवाल का जवाब आएगा बौद्ध कहते हैं बुद्ध उत्तर देगा अस्तित्व तो उत्तर क्यों नहीं देता पूछो आकाश से उत्तर क्यों नहीं देता आकाश उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि आकाश कभी तीन बंद नहीं रहा उत्तर वही दे सकता है जो तुम्हारी मुसीबत से पूछ रहा चाबी उसी के पास हो सकती जो मुसीबत में भी रहा हो और बाहर भी हो गया हो उस कैदी से पूछो जेल के बाहर निकलने का राज तो दीवार पर छलांग लगा के निकल गया जो बाहर है उनसे जेल के बाहर निकलने का राज तुम ना पता लगा सकोगे इसलिए गुरुजीफ कहता था उस कैदी की तलाश करो जो किसी तरह जेल के बाहर निकल गया है वही तुम्हारा गुरु है जो जेल के बाहर है वो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम्हें किसी काम के नहीं क्या पता पता है क्या बताएंगे तुम्हें क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि जेल क्या है उन्हें पता नहीं कितनी कि ऊंची दीवालें उन्हें पता नहीं कितने कि मजबूत पत्थरों की दीवारें उन्हें पता नहीं कि कितना मजबूत पहरा है उन्हें पता नहीं कि कहां से निकलने का उपाय हो सकता है जो निकल गया है काराग्रह के बाहर उसे पकड़ो वही तुम्हारा गुरु है कि उस पक्षी ने कहा कि तुम जंगल में जाकर चिल्ला देना कि मेरी ऐसी दशा है और कुछ कहना नहीं और कुछ कहने को भी नहीं है सोचा उसने कि अगर कोई जानता होगा राज तो किसी न किसी तरह खबर आ जाए गया ये आदमी जंगल में जाके जहां उसने देखा कि उस पक्षियों के जाति बिरादरी के लोग वृक्षों पर बैठे थे छिल्ला तो उसने कहा कि सुनो तुम्हारी जाति का तुम्हारे जगत का एक पक्षी तुम जैसा एक पक्षी कारागृह में बंद है पिंजड़े में बंद है उसने अपने दुख की पीड़ा की खबर भेजी ये सुनते ही एक पक्षी तत्क्षण वृक्ष से नीचे गिर पड़ा मर गया आदमी तो बड़ा दुखी हुआ कि यह भी मैं कैसी खबर लाए आप सगुन क्या इतनी पीड़ा हो गई इस सगे संबंधी को शायद पति रहा हो पत्नी रहा हो मित्र रहा हो इतनी पीड़ा कि खबर पाके कि अपना कोई बंध है ये मर ही गया धक्का लग गया आदमी भी बेचिन हो गया लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता था घटना घट गट गई थी वो वापिस लौटा उदासी से उसने जाके पक्षी को कहा कि जब मैंने तेरी खबर दी और जब मैंने तेरे दुख की कथा कही तो बड़े दुख का समाचार है कि एक पक्षी तत्क्षण वृक्ष से नीचे गिर के मर गया मुझे बड़ी पीड़ा लेकिन जब ये कह रहा था तभी उसने देखा कि उसका खुद का पक्षी पिंजड़े में गिर के मर गया ये तो कुंजी थी जो गुरु ने बेची थी और गुरु शब्दों से नहीं दे सकता है आचरण से ही दे सकता है शब्द क्या देंगे गुरु आचरण से दे सकता है गुरु ने व्यवहार करके कुंजी दे दी बड़ा होशियार पक्षी रहा होगा बड़ी मजबूत काराग्रह से छूटा होगा और यही तरकीब उसने अख्तियार की होगी जो तरकीब उसने बेची मर गया होकर पिंजड़े में और जब कोई मर जाता तो मरे को तो कोई कैद नहीं करता जिंदा को कैद किया जाता है मरे को तो कोई कैद नहीं करता इसलिए लाओ से कहा मरे हुए की भांति हो जाओ फिर तुम्हें कोई कैद ना करेगा इसलिए वो उपनिष्ठित कहते हैं जीते जी मुर्दा हो जाओ फिर तुम्हें कोई बांधेगा नहीं क्योंकि मुर्दे को तो लोग जलाने ले जाते हैं बांधता कौन बांधते तो तुम्हें इसलिए कि तुम जिंदा हो अल्लाह ने ये भी कहा है कि तुम जितने ज्यादा जिंदा दिखाई पड़ोगे ज्यादा मुसीबत में पड़ोगे लोग उतने ज्यादा लोग तुम्हें बांधेंगे तुम जितने बुद्धिमान हो उतना तुमने मुसीबत को निमंत्रण दिया क्योंकि उतने ज्यादा लोग तुम्हें बांधेंगे तुम मुर्दा हो जाओ ना बुद्धि है ना रूप है कुछ भी नहीं तुम ना कुछ हो फिर तुम्हें कोई नहीं बांधेगा लाओस से और उसका अनुयाई चुआत से ऐसी बहुत सी कहानियों में रस लेते हैं एक जंगल से लाओस से गुजर रहा है वहां सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं सिर्फ एक वृक्ष नहीं काटा जा रहा है वृक्ष बड़ा है हजार बैलगाड़ियां उसके नीचे रुक जाएं ऐसी उसकी छाया है लाओ से कहा इस वृक्ष से पूछो कि तेरा राज क्या है जब सब कट गए तू कैसे बचा शिष्यों का वृक्ष क्या जवाब देगा लाओ का फिर भी तुम पूछो पता लगाओ इन मजदूरों से पूछो जो दूसरे वृक्षों को काटे जा रहे हैं जंगल साफ किया जा रहा है शिष्य गए उन्होंने मजदूरों से पूछा उन्होंने कहा वो वृक्ष किसी काम का ही नहीं बिल्कुल ऐसा बेकाम वृक्ष दुनिया में खोजना मुश्किल उसके पत्ते जानवर चढ़ते नहीं उसकी शाखाएं ऐसी टेढ़ी मेड़ी है उनसे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता और उसकी शाखाओं को अगर जलाओ तो ऐसा भयंकर धुआं उठता है कि घर में रहना मुश्किल हो जाए इसलिए उसको जलाए भी नहीं जा सकता ना उसका तुम ईंधन बना सकते ना फर्नीचर न पत्ते वृक्ष के किसी के खाने के काम आते ऐसा बेकार वृक्ष पृथ्वी पर है ही नहीं इसीलिए बचाया समझ लो अगर तुम्हें भी बचना हो तो बिल्कुल बेकार हो रहा हो यह वृक्ष के पास कुंजी हिस्से सीख लो सब जब काटे जा रहे हैं तब ये देखो आकाश में कैसा फैल रहा है उन्मुक्त इसे कोई भय नहीं जो सीधे थे वे सबसे पहले काट दिए गए जो सुंदर थे सुडोल थे उनका फर्नीचर बन चुका है जो धनी थे और अकड़े थे आकाश भी खोजना आसान नहीं तुम इस वृक्ष की भांति होते रहो हो रहो, तभी तुम्हारा जीवन खेलेगा फूलेगा लाहौर से गांव से गुजरा उस गांव में लोग पकड़े जा रहे थे क्योंकि राज्य युद्ध में उलझा था और हर जवान शक्तिशाली आदमी को पकड़ा जा रहा था सिर्फ एक आदमी जो कुबड़ा था वो भर छोड़ दिया गया था लाहौसेन का इस कुबड़े से पूछो तेरे बचने की तरकीब क्या है उस कुबले ने कहा चूंकि मैं कुबड़ा हूं मैं किसी काम का नहीं मेरी कमर झुकी लास्ट ने कहा सीख लो अगर कमर सीधी रखी काटे जाओगे बकरों की तरह युद्ध के मैदान में। ये कुबड़ा बच गया है ये किसी काम का नहीं बेकाम हो रहा हो लेकिन बेकाम तो तभी तुम पूरी तरह हो पाओगे जब तुम मुर्दे की भांति होने तो थोड़ा ना बहुत काम रहेगा थोड़ा ना बहुत काम बचेगा कुबड़ा भी किसी न किसी काम में लगाया जा सकता है और यह बेकार वृक्ष का भी कोई ना कोई उपयोग खोजा जा सकता है पड़ोसियों को सताने के लिए धुआं करना हो मच्छर भगाने हो कोई ना कोई रास्ता खोजा जा सकता है इस वृक्ष के लिए जब तक तुम हो तब तक कुछ खतरा है लेकिन जब तुम नहीं हो तब कोई खतरा नहीं तब तुम खतरे के बाहर हुए यह पक्षी पिंजड़े में रह चुका होगा और मर के बाहर हुआ मरने में इसने कुंजी पाई जब तक न मरा तब तक बंद रहा जिंदगी छोड़ दी पिंजरा छूट गया यह मृतवत हो गया संयास की परिभाषा है संसार में मृतवत हो जाने फिर तुम्हें कोई पकड़ेगा नहीं फिर तुम्हें कोई बांधेगा नहीं खून मुर्दे को बांधता है मुर्दे को लोग घर भर घर में नहीं रखते यहां मरा नहीं कि वहां वो उसको उठाने की तैयारी कर देते जल्दी लकड़ी बांधे जाने लगती आरथी तैयार होने लगती घर के लोग तो घर के लोग पास पड़ोस के लोग जो कभी किसी काम नहीं आए वो जल्दी से बांस वगैरह इकट्ठा करके तैयारी करने लगते है घर के लोग रोने धोने में लगे जल्दी करनी तुम बंधे और चले यह पक्षी जानता था कुंजी लेकिन इस कुंजी को कैसे पहुंचाए क्योंकि पहुंचाने वाले के हाथ कुंजी विकृत हो सकती है माध्यम कुंजी को नष्ट कर सकता है शब्द माध्यम आचरण इमीजिएट है सीधा है अगर यह शब्दों से कहता तो यह आदमी के हाथ में शब्द पड़ जाते फिर ये शब्दों में कितना छोड़ता कितना बचाता कैसी व्याख्या करता मुश्किल था क्या खबर पहुंचती कहना मुश्किल है शास्त्रों से जो खबर गुरुओं ने पहुंचाई हो, तुम तक पहुंची नहीं ये आदमी अगर सुन सुनकर ले जाता तो शास्त्र बन जाता ये संदेश पहुंच नहीं सकता था इसलिए गुरुओं ने दो तरह संदेश भेजा एक तो शास्त्रों से भेजा है जो नहीं पहुंचा वो कोशिश असफल गई दूसरा स्वयं दिया है आचरण से अपने होने से अपने होने के ढंग से वही पहुंचा लेकिन वो होने का ढंग तो तभी पहुंच सकता है जब गुरु मौजूद हो इसलिए जब तक जीवित गुरु मिले तब तक शास्त्र में भटकना ही मत जब जीवित गुरु न मिल सके तभी शास्त्र में भटकना जीवित गुरु के सामने शास्त्र दो कौड़ी का वो न हो तो शास्त्र का कोई उपयोग है तब फिर टटोलना अंधेरे में खोजना लेकिन जिंदा कर ले जाने को तैयार हो तब रामायण और गीता पढ़ते मत बैठे रहना क्योंकि तुम चूक रहे हो माध्यम से खबर भेजी जाए तो विकृत हो जाती वो पक्षी गिर पड़ा वृक्ष से ये आदमी अब इसमें कुछ भी बदल ना सका आचरण सीधी चोट करता है ये आदमी अबाक रह गए उस अबाक क्षण में इसके विचार भी चुप हो गए होंगे जब पक्षी मर के गिरा एक क्षण को ये ध्यानस्थ हो गया होगा पक्षी बड़ा ही होशियार था उसने इस माध्यम का ठीक उपयोग किया एक क्षण को जब पक्षी मर के वृक्ष से गिरा होगा तो इसके विचार रुक गए होंगे क्योंकि घटना इतनी आकस्मिक थी पक्षी कुछ कहता तो इस आदमी के विचार चलते रहते यह सुनता लेकिन इसके विचार उसमें मिश्रित हो जाते शुद्ध की न पहुंच पाती शुद्ध कुंजी न पहुंच पाती और कुंजी अगर जरा भी अरछित हो जाए तो ताले नहीं खोलती कुंजी तो ताला तभी खोल सकती जब बिल्कुल वैसे ही पहुंचे जैसी दी गई थी उसमें रत्ती भर बैग नहीं चाहिए क्योंकि ताला बड़ा सूक्ष्म पक्षी गिरा यह आदमी अबाक रह गया इसको धक्का भी लगा थी मैंने कौन सी बात कही कैसा आप सगुन अपने हाथ लिया ये मृत्यु का जुम्मा मेरा हुआ मैं हत्यारा बना अकारण वापस लौटा पर इसे ख्याल भी ना आया कि इसके माध्यम से कुंजी बेची जा रही इसे पता भी न चला पता चलने का कोई कारण भी नहीं था क्योंकि न कुछ कहा गया था न कुछ सुना गया था शब्द कहे होते तो यह संदेश समझता आचरण भेजा जा रहा था ये उसे ख्याल में भी नहीं आया ये कल्पना में भी नहीं उठा तुम्हारी कल्पना में भी नहीं उठता है। अगर उसको ख्याल में आ जाता तो शायद वो खुद भी मुक्त हो जाने की कुंजी पा जाता तो अक्सर ऐसा भी होता है कि सदगुरु ऐसे माध्यमों का उपयोग भी करता है जिनको खुद भी पता नहीं चलता कि वो कुंजी ले जा रहे हैं कि कुंजी किसी के जीवन की मुक्ति का द्वार खोल देगी वे कुंजी के वाहक है लेकिन खुद किसी द्वार को नहीं खोल पाते ऐसा बहुत बार हुआ है। महावीर के गणधर उनके शिष्य हैं जिनके माध्यम से उन्होंने कुंजियां फैलाई लेकिन उनमें उनका खास शिष्य गौतम अंत समय तक भी अज्ञानी रहा और वो सबसे कुशल था संदेश वाहक महावीर जो संदेशों उसके भेजते वो शुद्ध पहुंचा था लेकिन अपनी कुंजी अपनी ताले को वो नहीं खोल पाया यही इस आदमी के साथ हुआ ऐसा बहुत बार हुआ है रामकृष्ण ने विवेकानंद के हाथ कुंजी भेजी सारी दुनिया कुछ लोगों ने उस कुंजी से ताले खोले लेकिन विवेकानंद नहीं खोल पाए अपना ताला उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है ये कहानी बड़ी अद्भुत है, है उस आदमी को स्मरण भी ना आया अनुमान भी ना लगा विचार भी ना उठा कि कुछ उसके द्वारा भेजा जा रहा भेजने वाला इतना कुशल है अगर कुंजी कहकर दी जाए तो उसमें फर्क पड़ जाएंगे अगर कुंजी कहकर दी जाए कि संभाल के रखना तो यह आदमी उसे खो भी सकता है क्योंकि तो जब तुम किसी चीज को बहुत संभालते हो खोने का डर पैदा हो जाता जब तुम किसी हीरे को तिजोरी में रखते हो तो चोरी हो जाता इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है वह हीरे को कचरे की टोकरी में रख देते वहां से कभी चोरी नहीं जाता कचरे की टोकरी में कौन फिक्र करता है तिजोरी। ये आया वापस पक्षी प्रतीक्षा कर रहा था इसमें कहा कि बड़ी अनूठी बात हो गई भरोसा नहीं आता दुखद घटना घटी है तेरा कोई प्रेमी तेरा कोई संबंधी अपना कोई निकट का रिश्तेदार जब मैंने जंगल में जाके कहा कि तुम्हारा एक साथी ऐसा ऐसा पिंजरे में बंद है पीला में है परतंत्र सुनते इतना दुखी हो गया ये इसकी व्याख्या है कि सुन के इतना दुखी हो गया कि दुख में उसका प्राणांत हो गए वो गिरा और मर गया लेकिन जब वो ये कहने में संलग्न था तभी उसने देखा कि उसका खुद का पक्षी पिंजड़े में गिर के मर गया पिंजड़े की तलहटी में पड़ा है निष्प्राण फिर भी वो न समझ पाया वाहक अक्सर नहीं समझ पाते पंडित शास्त्रों को ढोते हैं सदियों तक और नहीं समझ पाते पंडित एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संदेश पहुंचा देते और उनके ताले बंद रहते हैं वो कारागृह में रह जाते फिर भी नहीं समझ पाया तब भी उसने यही समझा कि ये ये बात ही कुछ गड़बड़ है ये कहना ही उचित नहीं हुआ इसका संज्ञा संबंधी वहां मर गया उसकी मरने की खबर सुनकर ये मर गया ये मुझे बात ही नहीं उठाना थी लेकिन जब पिंजरे में पक्षी मर गया तो खोलने के सिवाय कोई उपाय ना था पिंजरा उसने खोल दिया खोलते ही वह हैरान हुआ पक्षी तड़फड़ाया आकाश की तरफ उड़ गया यह स्वतंत्रता का राज था पक्षी समझ गया कि क्या है उपाय पक्षी को नहीं बांधा हुआ है यह वो समझ गया पक्षी के जीवन को बांधा हुआ है यह जो पिंजरा है यह पक्षी के जीवनता के लिए है पक्षी के लिए नहीं है पक्षी अगर मर जाए तो यह पिंजरा खत्म हो जाता है जिसने दरवाजा बंद किया वो खुद ही खोल देगा यही सूत्र है इस पिंजरे से जहां तुम हो इस परतनता में जहां तुम बंद हो इन जंजीरों में जिनमें तुम घिरे हो ये जंजीरें तुम्हारी जीवंता के लिए है। तुम निष्प्राण हो रहा इसी क्षण जिनने तुम्हें बांधा है वे तुम्हारा द्वार खोल देंगे फिर खुला आकाश तुम्हारा है मृत्युवत हो रहो अगर परम जीवन पाना है इसलिए जी सच कहते हैं जो बचाएगा अपने जीवन को वो खो देगा जो खोने को राजी है उसका जीवन बच जाएगा अगर तुम बचाओगे तुम पिंजरे में रहोगे तुम अपने ही हाथ लुटा दो पिंजरा बेकार हो जाता मृत वत्त हो जाने का क्या अर्थ हो सकता है मृत वत हो जाने का अर्थ है तुम्हारी कोई वासना न हो तुम्हारी कोई चाह न हो क्योंकि चाह जीवन का पर्याय है वासना जीवन का पर्याय है जब तक तुम मांगते हो चाहते हो तब तक तुम जीवित हो मुर्दा और तुमने फर्क क्या है क्योंकि मुर्दा कुछ मांगता नहीं उसकी कोई चाह नहीं मुर्दे में तुम तुम्हें फर्क क्या है कि मुर्दा जहां है वहीं रहता है तुम यात्रा करते हो तुम्हारी आकांक्षा में भविष्य में दौड़ाती मुर्दा वर्तमान में है तुम भविष्य में हो बस यही फर्क है सांस चलने न चलने से किसी के जीवित और मुर्दा होने का सवाल नहीं जिस व्यक्ति की वासना मिट गई वो मृतवत्त हो गया इसलिए जो लोग जीवन के पक्ष हैं जैसे नीत से नीच से कहता है कि भारतीयों की बात भूल के भी मत सुनना बुद्ध और महावीरों से दूर रहना क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं इनका खतरा वो ये कहता है कि अगर तुमने इनकी बात मानी तो तुम मृतवत हो जाओगे तुम मर जाओगे और जीवन है जीवन के लिए अगर तुम्हें जीना है तो मेरी सुनो नीच से कहता है फैलाओ अपनी वासना को जितनी फैला सको बढ़ाओ अपनी आकांक्षा को जितनी बढ़ा सको तुम्हारी महत्वकांक्षा छिपिछ को छू ले और उसके भी पार निकल जाए तुम रुकना मत अपनी वासना में तो ही तुम जी सकोगे वो भी ठीक कह रहा है क्योंकि वो दूसरा पहलू अगर जीना है तो महत्वाकांक्षा को फैलाओ लेकिन जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, उतना ही छोटा पिंजरा हो जाता इसलिए सम्राट जिस बुरी तरह कैद होता है भिखारी उस बुरी तरह कैद नहीं होता सम्राट का महल अपने ही हाथ से बनाया हुआ काराग्रह सम्राट के महल में और काराग्रह में इतना ही फर्क है कि काराग्रह में हम सिपाही को खड़ा करते हैं ताकि भीतर का आदमी बाहर न चला जाए सम्राट के महल में सिपाही को खड़ा करते हैं ताकि बाहर का आदमी भीतर न चला जाए बाकी सिपाही खड़ा है और काराग्रह बराबर है फर्क कितना है कि खुद का बनाया काराग्रह इस साम्राज्य को समझ में नहीं आता कि मैं गुलाम काराग्रह जब दूसरे बनाते हैं तो तुम्हें तो समझ में आता है तुम गुलाम जब तुम खुद ही बनाते हो तो मेहनत भी करते हो गुलाम भी हो जाते हो पिंजड़े तुम खुद ही ढालते हो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हारे पिंजड़े बन जाते नीच से भी ठीक कहता है वो दूसरा पहलू है वो बात तो ठीक ही कह रहा है बुद्ध के विपरीत नहीं है बात अगर समझो तो ठीक वही है से कह रहा है अगर तुम जीवन को चाहते हो तो बढ़ाओ आकांक्षा को महत्वाकांक्षा को और तनाव से गबड़ाओ मत तनाव तो जीवन का हिस्सा है अशांति से बेचैन मत हो क्योंकि अशांति के बिना तो तुम मर जाओगे जीवन अशांति शांति की कामना मत करो क्योंकि शांति तो केवल मरे हुए को मिल सकती है जब तक जी रहे हो तब तक, तक कैसे तुम शांत हो गे? और नीच कहता है जितनी बड़ी तुम्हारी महत्वाकांक्षा उतनी जीवन की ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहेगी तुम मृत्यु को मानो ही मत तुम शाश्वत जीवन को चाहो फॉर एवर जो सदा चलता रहे ऐसे जीवन की आकांक्षा करो मृत्यु को मानो ही मत और अपने जीवन के लिए अगर तुम्हें दूसरों को मिटाना पड़े तो मत करो मिटाओ क्योंकि जीवन सदा दूसरे के जीवन पे जीता है निशय की बात मान के हिटलर पैदा हुआ वो निश्य का शिष्य उसने लाखों लोग काट डाले दूसरे को मिटाओ क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का डंग है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है बड़ा वृक्ष छोटे वृक्ष को सुखा देता है जमीन से सारा पानी खींच लेता है छोटा वृक्ष सूख जाता बड़े हो छोटे को सुखाओ और डरो मत दुर्बल को मिटाओ ताकि तुम सफल हो सको ये एक दृष्टि है जिसको चाहे हम बौद्धिक रूप से स्वीकार करें न करें हम सब व्यवहार करते यही हमारा आचरण बुद्ध महावीर या सूफी फकीर कहते हैं कि यह तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा काराग्रह तुम दुखी ही रहोगे तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे चारों तरफ जंजीरें बन जाएं। तुम जितना चाहोगे उतने ही बदोगे एक और भी जीवन है अचाहक लेकिन उस जीवन की कला मरना सीखना है इसलिए सब धर्म मृत्यु की कला है कैसे तुम मिटो लेकिन ध्यान रहे मिटके भी तुम मिटोगे नहीं तुम्हारा जो व्यर्थ है वही मिटेगा तुम उसी दिए को बुझा सकते हो जो तेल बाती वाला है जो दिया भिन बाती भिन तेल जल रहा है उसे तुम बुझा भी ना सकोगे तो तुम उसी को मिटा सकोगे जो तुम नहीं हो जो तुम हो उसे तो मिटाया ही नहीं जा सकता इसलिए जब धर्म कहता है मरो तो वही मरेगा जो मरण धर्मा है वो मरा ही हुआ है लेकिन जो तुम्हारे भीतर शाश्वत जीवन हो तो मरेगा नहीं पक्षी भी सिर्फ मरने का बहाना कर रहा था उसके भीतर असली तो मरा नहीं था नहीं तो उड़ता कौन पक्षी भी मर के बहाना कर रहा था अभिनय कर रहा था सिर्फ मृतवत पड़ा था मृत था तो नहीं यह तो टेक्निक था यह तो विधि थी लेकिन विधि कारागृह के मालिक को धोखा दे गई विधि ने काम किया उसने दरवाजा खोल दिया जीवन की धारा तो भीतर तो बह रही थी वो तो कभी मिटती नहीं वो तो अकारण है वो तो सदा है उसका कोई अंत तो प्रारंभ नहीं वो धारा उड़ गई आकाश में तुम भी जब मरने का बहाना करोगे तब तुम्हारे भीतर जो मरा हुआ है वही तुम्हारे भीतर जो जीवन की धारा है वो नहीं मरती मृतवत होने की कला है मृतव ध्यान रखना तुम मर नहीं जाते हो मृतव हो जाते हो तुम्हारे भीतर जो जग जी रहा जीरा तो जीता है और भी से जीता है क्योंकि तुम्हारे शरीर का धुआं उस नहीं होता ज्योति निर्धूम जलती और जैसे ही एक बार लोगों ने समझा कि तुम मृतव हो तुम कारा कर बाहर हो खुला तुम्हारा है ये सुफियों की कुंजी है यह समस्त सूफियों की कुंजी है वो सूफी कहीं भी पैदा हुए महावीर संयस होना चाहते थे माने का बात मत उठाना मेरे सामने जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये बात मत उठाना मुझे बड़ा दुख होगा मैं मर जाऊंगी महावीर चुप हो गए फिर माचल बसी पिता भी चल बसे मरघट से लौटते वक्त महावीर ने अपने बड़े भाई को कहा कि अब आज्ञा दे दो कि मैं सन्यासी हो जाऊं ये माँ और पिता के लिए रुका था कि इनको दुख ना हो भाई ने कहा तू भी हद अभी हम घर भी नहीं लौटे माँ को दफना क्या आ रहे हैं मुझ पे इतना बड़ा दुख टूटा और तू सन्यास लेना चाहता महावीर चुप हो रहे फिर उन्होंने दो तो साल दी लेकिन घर के लोगों को धीरे दीर धीरे भूल ही गया कि महावीर घर में वो मृतवत हो रहे उठते चलते बैठते लेकिन न किसी का विरोध न किसी के मार्ग में आते न कोई सलाह देते जिसे थे ही नहीं जैसे हवा का एक झोंका हो गए आया गया किसी को पता भी ना चलता घर के लोगों को कई दिन बीत जाते और ख्याल ना आता कि महावीर क्या कर रहे हैं और क्या है कहा है घर के लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कहा इस आदमी को व्यर्थ ही रोके हैं ये तो जा चुका तींजड़ा हम बेकार ही बंद करे हैं ये तो मर चुका तो घर के लोग इकट्ठे हुए बड़े भाई ने प्रार्थना की कि तुम जाओ क्योंकि हम तुम्हें रोक ना सके तुम्हारा इस भांति होना ना होना बराबर हम क्यों पाप के भागीदार बने तुम हो ही नहीं इस घर में ये महल तुम्हें भूल ही गया तुम कब आते हो छाया की तरह तुम कब जाते हो कुछ पता नहीं चलता जैन फकीर कहते हैं सन्यासी ऐसा हो जाता है जैसे वृक्ष की छाया छाया, वृक्ष डोलता है तो छाया भी डोलती लेकिन छाया के डोलने से जमीन पर पड़ी धूल में कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ती छाया डोलती है लेकिन धूल हिलती भी नहीं धूल को पता भी नहीं चलता और बुहारी मार रहा है लेकिन छाया की कोई बुहारी महावीर छाया की भांति हो गए मृतवत सूफी कहानी ठीक ही कहती है घर के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा तुम जाओ ही उन्होंने पिंजड़ा खोल दिया कि जो मृतव हो चुका है उसे अब रोकने को कुछ बचा नहीं जिसकी वासना जा चुकी है उसे हम कैसे रोकेंगे उसके लिए घर ही जंगल हो गया उसके एकांत हो गया वहां कोई ना रहा तुम भीड़ में हो क्योंकि तुम्हारी वासना है तुम्हारी चाह ही तुम्हारी भीड़ तुम घर में बंधे हो क्योंकि तुम्हारी महत्वाकांक्षा है महत्वाकांक्षा ही तुम्हारा घर जिस दिन तुम मृत हो इसको सूत्र समझो इस भांति जियो जैसे तुम हो ही नहीं फिर देखो क्या घटता है धीरे धीरे लोग तुम्हें भूल जाएंगे तुम्हें डर लगता है कि लोग भूल ना जाए इसलिए तुम्हारा हालत कोशिश करते हो उनको पता चलता रहे कि तुम हो घर तुम जाते हो तो जोर से कदम रखते हो सामान गिराते हो आवाज करते हो ताकि पता चलता रहे कि तुम हो बेटा कहता है जरा मैं बाहर खेलाऊं कोई हर्ज नहीं है कि वो बाहर खेलाए। तुमसे नहीं पूछता पूछने की भी कोई जरूरत नहीं लेकिन तुम कहते हो नहीं नहीं से पता चलता है कि तुम हो हां कहोगे तो किसको पता चलेगा सन्यासी अपने को हटा लेता है दूसरों के मार्ग से वो सोरगुल नहीं करता वो किसी को बांधा नहीं देता वो छाया की बांती हो जाता है डोलता जरूर है लेकिन धूल हिलती नहीं ऐसा नहीं जैसा हो जाने का नाम संन्यास है और वही कुंजी है संसार के बाहर जाने की तुम हुए संयस जिनने तुम्हें ग्रह में बांधा है वे द्वार खोल देंगे अगर वे द्वार अभी भी बंद किए हैं तो उसका मतलब इतना है कि तुम अभी संन्या नहीं हुए तुम मर के गिरे नहीं तुम अभी भी बैठे जागे जीवन से भरे इच्छा से भरे बैठे हो और आखिरी बात समझ लेना अगर तुम्हारे मन में मुक्त होने की इच्छा भी रह गई तो भी ये पिंजरा खुलेगा नहीं अगर वो पक्षी सोचता है जैसा कि तुम सोचोगे तुम्हारा मन सोचेगा अगर वो पक्षी सोचता है कि ये मेरा मालिक इतनी करुणा से भर गया है उस पक्षी के मरने से कि शायद अब मुझे मुक्त कर दे और वह आंखें टकटक ये लगाए इस मालिक की तरफ देखता है क्या तुम आशा करते हो ये मालिक उसका पिंजड़ा खोलता पिंजरा खुलने वाला नहीं था यह चाहे कितनी ही करुणा से भर गए हो यह सब करुणा ऊपर ऊपर है यह करुणा इतनी नहीं है कि पिंजला खोल देता यह तो उसने सोचा भी नहीं था कि पिंजला जाके खोलना है यह तो ख्याल भी नहीं आया था अगर इतनी भी वासना इसमें बचती तो यह कुंजी चूक जाता मोक्ष की आकांक्षा भी मोक्ष में बाधा बन जाती ना यह तो समझ ही गया सार फियों की एक दूसरी कहानी है बिल्कुल ठीक इसके समानांतर एक सुफी फकीर नदी में स्नान कर रहा है एक बड़े दार्शनिक जाके उस नदी के किनारे खड़े होकर पूछा कई दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा हूं क्योंकि तो लोग कहते हैं तुम्हें मुक्ति का राज मिल गया मैं पूछने आया हूं आज तुम्हें मैंने मौके पर पकड़ लिया नदी में स्नान करके तुम मिलते ही नहीं तुम कहां जाते हो कहां ठहरते हो तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं जहां खोजने जाता हूं वहां पता चलता है तुम कहीं और चले गए वहां जाता हूं पता चलता है तुम कहीं और चले गए आज ठीक वक्त पे पकड़ लिया नदी के किनारे खड़े उसने पूछा कि मुक्ति का राज क्या है उसका ये कहना था कि फतीहर एकदम जैसे मर गया और नदी की धारा उसे बहा के ले गई उस दार्शनिक ने कहा यह भी बड़ी भूल हो क्या मैंने ऐसी बुरी बात पूछी कि इस आदमी के प्राण ही निकल गए और ये फिर हाथ से निकल गए और अब इसे कहा पाऊंगा ये तो मरी गया वापस लौट आया जीवन मरण के संबंध में बड़े विचार करता हुआ बड़े सिद्धांत शास्त्रों के उद्धरण में दोहराता हुआ समझाता हुआ कि आत्मा तो अमर है दुख की कोई बात नहीं और ये फकीर तो ज्ञान ही लेकिन कुंजी चुप गई जब उसने कभी वर्ष बाद किसी दूसरे फकीर से पूछा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि वह आदमी इतना बड़ा ज्ञानी था कम से कम उत्तर देकर तो मरता इतना तो कर ही सकता था कि दो शब्द कह देता, लेकिन मैंने प्रश्न किया उसने उत्तर भी ना दिया नदी की धारा उसे ले गई। हुआ क्या एकदम से भला चंगा था ऐसा मेरा प्रश्न सुनते ही क्या हुआ उस फकीर ने कहा ना समझ वो बोला और तू सुन न पाया उसने कहा और तू समझ न पाया उसने सारी बात कह दी ये तरकीब है नदी की धार में मर जाओ और बह जाया जब तक तुम जिंदा हो तुम धार से लड़ते हो प्रतिरोध करते हो संघर्ष करते हो क्योंकि तो संघर्ष में अहंकार निर्मित होता है जीत हार जहां वहां अहंकार को मजा है जब तुम मर जाते हो नदी की धार बहा ले जाती है। उस आदमी ने दो बातें कह दी कि तुम मृतवत हो जाओ और जीवन की धार को बहने दो तुम बाधा मत दो तुम पहुंच जाओगे उस महासागर में जिसकी तलाश है मरना और बह जाना दो सूत्र इस कहानी को सोचना मत बस सुनना और गिर के मर जाना बिजड़े में बैठ के सोच के दार्शनिक मत बनना नहीं तो चूक चाओ इसे सोचना मत की कुंजी है घुमाना ताला खुल जाए भोजन करते वक्त ऐसे भोजन करना जैसे तुम नहीं हो चलते वक्त ऐसे चलना जैसे तुम नहीं हो बोलते वक्त ऐसे बोलना कि बोलते न बोलते बराबर है सिंहासन मिल जाए तो ऐसे बैठ जाना जैसे कि मजबूरी है बैठ गए सिंहासन खो जाए तो ऐसे उतर आना जैसे अपनी कुर्सी से नीचे उतर आते हो काम में लक्ष नहीं हो नहीं वक्त उठना बैठना सब करना लेकिन ऐसे हो जाना जैसे शून्य हो जल्दी ही पिड़े का द्वार तुम खुला पाओगे तुम्हारी भीतरी शून्यता ही खुला द्वार है और तब जहां भी तुम हो वहीं आकाश है वहीं मुक्ति आज तुम्हें